मेहनत पर पानी सारे अनुमान लगाने के बाद जब विक्रांत फ्री हुआ तब तो उसने फिर से अपना फोन बाहर निकाला और फिर उसने फोन में से हर्षित का फोन नंबर निकालकर उसे डायल करने जा रहा था लेकिन नंबर डायल करने से पहले ही उसका फोन बज पड़ा विक्रांत के फोन पर किसी की कॉल आने लगी कॉलर आईडी देखने पर पता चला कि हर्षित का फोन था हर्षित खुद ही विक्रांत को कॉल कर रहा था विक्रांत को थोड़ी हैरानी हुई उसने फोन उठाकर जैसे ही हैलो कहा दूसरी तरफ से हर्षित की काफी उत्तेजित आवाज सुनाई देने लगी ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ी न्यूज देने के लिए एक्साइटेड हुआ नजर आ रहा था सर मुझे आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है ने बेहद उत्सुकता के साथ कहा हाँ बताओ क्या हुआ विक्रांत का दिल जोर से धड़कना शुरू हो चुका था सर वो जिस आदमी ने पुलिस कार में बम लगाया था और जिसने रूही और छोटे मालिक को किडनेप किया था उसका पता लग चुका है हाँ क्या कौन, कौन है वो विक्रांत की धड़कन और तेज हो चुकी थी सर वो सोलन पुलिस ब्रांच का ही ऑफिसर है उसका नाम कुलदीप सिंह है डिपार्टमेंट में उसे सब सिंह साहब के नाम से बुलाते हैं। ओह विक्रांत का मुंह खुला का खुला रह गया मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो मात्र एक सेकंड की देरी ने उसके हाथ से इतना बड़ा क्रेडिट छीन लिया था अगर उसने अदृश्य शक्ति के मेमोरी टूल का इस्तेमाल ना किया होता और थोड़ी देर पहले ही हर्षित के पास फोन कर दिया होता तो फिर इस मास्टर को पकड़ने का सारा क्रेडिट विक्रांत को ही मिलता लेकिन कुछ सेकंड की देरी की वजह से आज उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था विक्रांत बहुत दुखी था उसने बहुत बड़ा मौका गवा दिया था सर मैं आपको बता रहा हूं कि इतने दिन हो गए हैं मुझे पुलिस में काम करते करते लेकिन ऐसा मास्टरमाइंड आज तक मैंने कभी नहीं देखा था सच कह रहा हूं। हरचित ने बेहद रोमांचित स्वर में अपनी बात जारी रखते हुए कहा लेकिन विक्रांत को जरा सा भी नहीं था। उसने हर्षित की बात को इग्नोर करते हुए सवाल किया पुलिस को उसके बारे में पता कैसे चला सर अगर ये जल्दी पकड़ा ना जाता तो फिर हम लोगों के लिए बहुत बेजती की बात थी हर्षित ने आगे कहा अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बोले जा रहा है विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में हर्षित से कहा मैं पूछ रहा हूं कि पुलिस को उसके बारे में पता कैसे चला अच्छा हां वो हर्षित को लग रहा था कि उसकी खबर सुनने के बाद उसी की तरह विक्रांत भी काफी एक्साइटेड होगा लेकिन विक्रांत की तरफ से कोई भी रिएक्शन ना होते देख वो थोड़ा हैरान हो रहा था फिर उसने अपनी बात जारी करते हुए कहा अरे वो इंस्पेक्टर लोकेश जब कॉलविन हॉस्पिटल ऐसी घायल होकर लौटे थे तभी उनको शक था टीम में से कोई है जो कातिल के साथ मिला हुआ है आपको मैंने बताया भी था ना कि लोकेश को शक हो गया है कि सोलन पुलिस ब्रांच का कोई अधिकारी खातिल के साथ मिलकर क्राइम की घटनाओं को अंजाम दे रहा है आपको पता है उस पुलिस वाले के बारे में? वो कुलदीप सिंह के बारे में हरचित ने बेहद उत्सुकता के साथ उम्मीद थी कि अब तो निश्चित रूप ऐसी विक्रांत थोड़ा उत्सुक होगा लेकिन विक्रांत की तरफ ऐसी भी जीरो रिस्पॉन्स था कौन विक्रांत ने बिल्कुल साधारण से शब्दों में सवाल किया सर वो कुलदीप इंस्पेक्टर लोकेश के साथ ही रहता था वो उसके साथ ही काम करता था और फिर भी इंस्पेक्टर लोकेश को उसके बारे में पता नहीं लग सका हर्षित ने आंखें बड़ी करते हुए कहा अबे यार मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा विक्रांत ने गुस्से में थोड़ी तेज आवाज में कहा अरे सर फिर वो इंस्पेक्टर लोकेश की जब स्पाई होने का शक हुआ तो फिर उसने मिनिस्ट्री में बात करके एक स्पेशल टीम बनाई और इस टीम को उन सभी लोगो को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया गया जो की मेडिको फार्म के सीरियल मर्डर केस आरोप काम कर रहे थे इसके बाद जब इस टीम ने सभी टीम मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो फिर सबसे ज्यादा संदिग्ध स्थिति कुलदीप की ही लगी हर्षित ने बेहद उत्सुकता के साथ बताते हुए कहा सर पता है वो अभी पिछले कुछ महीनों में कई बार फौरन घूम कर आया है और इन्वेस्टिगेशन टीम ने पता किया कि उसके बैंक अकाउंट में पिछले कुछ महीनों में काफी पैसे ट्रांसफर हुए काफी ज्यादा अमाउंट की लेन चल रही थी फिर इन्वेस्टिगेशन टीम का शक और बढ़ता गया फिर इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुलदीप के ऊपर नजर रखना शुरू कुलदीप की फील्ड ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन उसने सिख लीव के लिए अप्लाई करके छुट्टी ले ली थी बाद में पता चला की उस दिन ये बीमार नहीं था बल्कि उस दिन ये एक गैरेज में था और वहां पर उसने गाड़ी में बॉम्ब फिट किया था इसके बाद जब पुलिस प्रोफेसर खुराना का पीछा कर रही थी तभी इसी ने चुपके से रिमोट कंट्रोल की मदद से ब्लास्ट किया था ये सब सुनकर विक्रांत के चेहरे का रंग उतरा जा रहा था ये सब बातें सुनकर उसका पछतावा और गुस्सा एक साथ बढ़ता जा रहा था वो फोन पर बिना कुछ बोले चुपचाप हर्षित की सारी बातें सुने जा रहा था हर्षित भी अब तक भाप चुका था की विक्रांत उसकी बातों से तनिक भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ऐसे में वो भी बिना रुके सारी कहानी बताया जा रहा था फिर सर वो जो वो जो पुलिस कार चोरी हुई थी वो भी इसी ने चुराई थी पुलिस स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा साफ साफ तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए कुलदीप ही था वहाँ कॉलविन हॉस्पिटल में भी इसी के कहने पर वो प्रोफेशनल किलर्स पहुंचे हुए थे जिनसे आप लोगों की फाइट हुई थी उसके बाद इसने रूही और लोकेश को इसी लिए किडनेप किया था ताकि उसके क्राइम का कोई सबूत बाहर न आ सके फिर इसने पुलिस कार की डिग्गी में उन दोनों को बांध कर रख दिया था और फिर उस दिन वहां पर बम ब्लास्ट करके एक साथ सारा सबूत खत्म कर देना चाहता था अगर उस दिन कार में रखा बम फट जाता तो फिर रूही और छोटे मालिक के साथ ही वो दोनों प्रोफेशनल किलर भी खत्म हो जाते जिन्हें आपने पकड़ा था लेकिन सर सर आपने तो कमाल कर दिया आपने उस दिन ना जाने कैसे बॉम्ब के बारे में पता भी लगा लिया और उसे ब्लास्ट होने से भी रोक दिया गजब सर हर्चिंद ने बेहद होत खुश होते हुए कहा अब तुम्हे सब मजाक लग रहा है बॉम्ब डिफ्यूज करना कोई बच्चों का खेल है क्या अपनी जान की बाजी लगाकर कर बॉम्ब को पकड़ा था और उसे डिफ्यूज किया था अगर मैंने उस बॉम्ब को डिफ्यूज न किया होता न तो पहले तो ना जाने कितने लोग अपनी जान गवा देते और फिर पुलिस को कुछ पता भी नहीं चलता समझे विक्रांत ने बड़ी बेशर्मी के साथ खुद के मुँह ऐसी खुद की ही तारीफ करना शुरू कर दिया अब तुम जब केस की रिपोर्ट बनाना तो उसमें यह सब अच्छे से मेंशन करना समझे मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर बॉम्ब डिफ्यूज किया था यह बात रिपोर्ट में साफ साफ फ्लैश होनी चाहिए समझे तुम? विक्रांत ने फिर से हर्षित को अपनी मनशा क्लियर करते हुए कहा विक्रांत की इस बेश को सुनकर हर्षित भी शर्मशार हो रहा था लेकिन इस वक्त विक्रांत की बातों में हां से हां मिलाने के अलावा उसके पास कोई अन्य चारा भी नहीं था अच्छा तो वहां अब क्या चल रहा है विक्रांत ने सवाल किया यहाँ तो फॉक चल रहा है सर <laughs> हर्षित जोर से पड़ा मजाक चल रहा है यहाँ पे विक्रांत ने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा सॉरी सर सर वो, सर विक्रांत का का गुस्सा देख हर्षित वो वो पुलिस अब कुलदीप सिंह को पकड़ने के लिए जा रही है अब जल्दी ही उसके घर पर पुलिस छापा मारने वाली है। आप, आप है आप आ रहे हैं सर तुम अपने काम से मतलब रखा करो ज्यादा होशियारी मत दिखाया करो समझे विक्रांत ने हर्षित को फिर से डांटते हुए कहा है, इस वक्त विक्रांत को गुस्सा हर्षित की बातों पर नहीं आ रहा था बल्कि इस बात पर आ रहा था कि क्योंकि उससे पहले पुलिस ने कुलदीप के बारे में पता लगा लिया था मात्र कुछ सेकंड की देरी की वजह से ही उसने अपने हाथ में आने वाला इतना बड़ा मौका गवा दिया था अगर उसने थोड़ा सा जल्दी कर दिया होता तो शायद कुलदीप को पकड़ने का पूरा क्रेडिट सिर्फ उसे ही मिलता अच्छा वेट करो मैं आ रहा हूँ वहाँ विक्रांत ने गाड़ी स्टार्ट करके एक्सीटर पर जोर डालते हुए कहा वो यहाँ ऐसी चलकर सीधे ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा विक्रांत का मन इस वक्त बहुत दुखी था उसके हाथ से अदृश्य शक्ति का पॉइंट्स लेने का भी बड़ा अच्छा मौका छूट गया था उसे जैसे उन पुलिस वालों पर शक हुआ था, तुरंत ही हर्षित को इसके बारे में बताकर कुलदीप को पकड़ने के लिए कह देना था विक्रांत की आंखों के आगे अभी भी उसका चेहरा साफ साफ तैर रहा था उसे अब अच्छे से याद था जब कुलदीप भागता हुआ उसके पास पहुँचा था और उसने बताया था की फायर एक्सटिंग काम नहीं कर रहा है सच में वो कितना शातिर आदमी है इतना बड़ा क्राइम कर रहा था लेकिन चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी कितनी चलाके से पुलिस के बीच रहते हुए भी किसी को अपने ऊपर शक नहीं होने दे रहा था पाके में कुलदीप बेहद चलाक और शातिर था उसके दिमाग को देखते हुए और अब तक उसके क्राइम करने के अंदाज को देखते हुए न जाने क्यों विक्रांत को यह एहसास हो रहा था कि उसे पकड़ना अभी भी पुलिस के लिए बेहद मुश्किल है जिस आदमी ने इतनी चलाके ऐसी पुलिस के बीच रहते हुए भी किसी को खुद के ऊपर शक नहीं होने दिया अब अगर वो आदमी भागने की भी कोशिश करेगा तो बहुत चराकी ऐसी भागेगा पुलिस को अभी उसे गिरफ्तार करने के लिए भी काफी प्लानिंग करनी होगी और काफी मशक्कत करना पड़ेगा क्योंकि अगर कुलदीप ने भागने का मन बना ही लिया होगा तो फिर उसे पकड़ना मुश्किल ही है ठीक 10 मिनट बाद विक्रांत काल्विन हॉस्पिटल के करीब पहुंच चुका था वहां पहुंचने के बाद हर्षित ने उसे बताया कि पुलिस कुलदीप को पकड़ने के लिए गई थी लेकिन वहां से कुलदीप फरार हो चुका है पुलिस ने उसके घर की तलाशी भी ली है वहां से पुलिस को कटी हुई उंगलियां मिली है जो कि निश्चित रूप से रूही की उंगलियां हैं इसके साथ ही पुलिस वालों को ये उसके घर से किसी फ्लाइट से बुक होने का रिसीट मिला हुआ है जिससे पुलिस ये अनुमान लगा रही है कि कुलदीप अब देश से बाहर भागने का प्लान बना रहा है ऐसे में पुलिस ने तुरंत ही शहर के सारे इलाके में नाकाबंदी कर दी और आसपास के सभी एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी बढ़वा दिया था ताकि वो एयरपोर्ट के रास्ते शहर से बाहर न जा सके विक्रांत बड़े ही ध्यान से ये सब कुछ सुन रहा था लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था की पुलिस गलत दिशा में काम कर रही है विक्रांत ने मन ही मन सोचा अब जो आदमी इतना शातिर हो सकता है जिसने तीन तीन ब्लास्ट करवा दिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं हो सकता आखिर कुलदीप इतनी बड़ी बेवकूफी तो कभी नहीं करेगा अगर उसे फ्लाइट पकड़कर भागना ही था तो फिर उसने पुलिस को क्लू क्यों दिया ऐसी गलती तो वो कभी नहीं करेगा कहीं ऐसा तो नहीं की कुलदीप ने सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अपने घर में फ्लाइट का टिकट रखा हुआ था